श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतानवे श्री रामकृष्ण तथा कर्मकांड जितेंद्रिय होने का उपाय प्रकृति भाव, साधना आज शनिवार है 11 अक्टूबर अठारह सौ चौरासी ईस्वी श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं दिन के दो बजे होंगे जमीन पर मास्टर और प्रिय मुखर्जी बैठे हैं मास्टर एक बजे स्कूल छोड़कर दो बजे के लगभग दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ पहुँचे हैं श्री राम कृष्ण मैं यदु मल्लिक के घर गया था जाते ही उसने पूछा गाड़ी का किराया कितना है जब मेरे साथ वालों ने कहा तीन रुपये दो आने तब उसने मुझसे पूछा उधर उसके एक आदमी ने आड़ में बग्गी वाले से पूछा उसने बताया तीन रुपये आने सब हंसते हैं तब फिर हम लोगों के पास दौड़ा हुआ आया पूछा क्या किराया पड़ा उसके पास दलाल आया था उसने यदु से कहा बड़ा बाजार में चार बिस्वा जगह बिक रही है क्या आप लेंगे यदु ने पूछा दाम क्या है दाम में कुछ घटाएगा या नहीं मैंने कहा तुम लोगे नहीं सिर्फ ढोंग कर रहे हो तब मेरी ओर देख हंसने लगे विषयी आदमियों का ऐसा ही दस्तूर है पांच आदमी आएंगे जाएंगे बाजार में खूब नाम होगा वह अधर के घर गया था मैंने उससे कहा तुम अधर के यहाँ गए थे इससे अधर को बड़ा आनंद हुआ था तब वह हैं करने लगा था पूछा क्या सचमुच उन्हें आनंद हुआ है यदु के यहाँ एक दूसरा मल्लिक आया था वह बड़ा चतुर और शठ है उसकी आंखें देखकर मैं समझ गया आंख की ओर देखकर मैंने कहा चतुर होना अच्छा नहीं कौवा बड़ बड़ा चतुर होता है परंतु विष्ठा खाता है उसे मैंने देखा बड़ा अभागा है यदु की माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा बाबा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके कुछ नहीं है मैं चेहरे से समझ गया था नारायण आए हुए हैं वे भी जमीन पर बैठे हैं श्री रामकृष्ण प्रियनाथ से क्यों जी तुम्हारा हरि तो बड़ा अच्छा है प्रियनाथ ऐसा अच्छा क्या है परंतु तो हाँ लड़का है नारायण अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है श्री राम कृष्ण यह क्या मैं ही नहीं कह सकता और उसने माँ कहा प्रियनाथ से यह बात है कि लड़का बड़ा शांत है ईश्वर की ओर मन है श्री रामकृष्ण दूसरी बात करने लगे श्री रामकृष्ण सुना तुमने हेम क्या कहता था बाबू राम से उसने कहा ईश्वर ही एक सत्य है और सब मिथ्या सब हंसते हैं नहीं जी उसने आंतरिक भाव से कहा था और मुझे घर ले जाकर कीर्तन सुनाने के लिए कहा था परंतु फिर हो नहीं सका सुना उसके बाद कहता था मैं अगर ढोल कर ताल लूंगा, तो आदमी क्या कहेंगे डर गया कि कहीं आदमी पागल न कहें हरिपद घोषपाड़ा की एक स्त्री के फेर में पड़ गया है छोड़ता नहीं कहता है गोद में लेकर खिलाती है सुनो कहता है उसका गोपाल भाव है मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है कहता तो वात्सल्य भाव है पर उसी वात्सल्य फेस से फिर नीच भाव पैदा होते हैं बात यह है कि स्त्री से बहुत दूर रहना पड़ता है तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं जिनका अभिप्राय बुरा है उन सब स्त्रियों के पास का आना जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत बुरा है ये सत्व हरण करने वाली है बड़ी सावधानी से रहने पर तब कहीं भक्ति की रक्षा होती है भवनाथ राखाल इन लोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पकाया सब के सब भोजन करने बैठे उसी समय एक बाउल उन लोगों की पाँत में बैठ गया और बोला मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा फिर पूरा ना पड़ेगा अगर बच जाएगा तो तुम्हें दिया जाएगा परंतु वह गुस्से में आकर उठकर चला गया विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी अपने हाथ से खिला देता है यह अच्छा नहीं है शुद्ध सत्य भक्त हो तो उसके हाथ का खाया जा सकता है स्त्रियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए गोपाल भाव है इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देना चाहिए स्त्रियों ने तीनों लोग निगल रखे हैं कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो बढ़ती उम्र का लड़का देखकर नया जाल फैलाती हैं इसीलिए गोपाल भाव है जिन्हें कुमार अवस्था में ही वैराग्य होता है जो बचपन से ही ईश्वर के लिए व्याकुल होकर घूमते हैं उनकी श्रेणी एक अलग है वे शुद्ध कुलीन हैं, ठीक ठीक वैराग्य के होने पर वे औरतों से पचास हाथ दूर रहते हैं इसलिए कि कहीं उनका भाव भंग न हो वे अगर स्त्रियों के फेर में पड़ जाएँ तो फिर शुद्ध कुलीन नहीं रह जाते भग्न भाव हो जाते हैं फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है जिनका बिल्कुल कोमार वैराग्य है उनका स्थान बहुत ऊँचा है उनकी देह में एक भी दाग नहीं लगा जितेंद्र किस तरह हुआ जाए अपने में स्त्री भाव का आरोप करना पड़ता है मैं बहुत दिनों तक सखी भाव में था औरतों जैसे कपड़े और आभूषण पहनता था उसी तरह सारी देह भी ढकता था नहीं तो स्त्री पत्नी को आठ महीने तक पास रखा कैसे था हम दोनों ही माँ की सखियाँ थे मैं अपने को पु पुरुष नहीं कह सकता एक दिन मैं भाव में था उसने श्री कृष्ण की धर्मपत्नी ने पूछा मैं तुम्हारी कौन हूँ मैंने कहा आनंदमयी मैं। एक मत में है जिसके स्तन स्थान में घुंडी हो वह स्त्री है अर्जुन और कृष्ण के घुंडियाँ न थी शिव पूजा का भाव जानते हो शिवलिंग की पूजा स्थान और स्थान की पूजा है भक्त यह कहकर कर पूजा करता है भगवान देखो अब जैसे जन्म न लेना पड़े शोणित शुक्र के भीतर से स्थान से होकर अब जैसे न आना हो